आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े मतलब एक बुनियादी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं करियर के कुछ साल बाद एक इंजीनियर को क्या करना चाहिए अपनी तकनीकी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए या फिर मैनेजमेंट की सीढ़ी चढ़नी चाहिए एक कैसा सवाल है जो मुझे लगता है लगभग हर सफल इंजीनियर के सामने कभी ना कभी जरूर आता है और इसका जवाब आपके करियर की पूरी दिशा ही बदल सकता है बिल्कुल और इस बातचीत को आ, एक सही दिशा देने के लिए हमारे पास इमा मैक्स सीविकॉन की एक बहुत ही शानदार और विस्तृत करियर गाइड है हमारा मकसद है कि हम इस गाइड से सबसे जरूरी बातें और कुछ चौंका है उन्हें मैंने अपने अनुभव में देखा है कि अक्सर ये फैसला बहुत सोच समझ कर नहीं लिया जाता ज्यादातर तो ये बस हालात के दबाव में होता है हाँ और इसी बाइट से शुरू करते हैं इस रिसर्च में एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया एक सर्वे के मुताबिक भारत में सिक्सटी परसेंट इंजीनियर साठ प्रतिशत हाँ साठ प्रतिशत इंजीनियर अपने करियर के पहले सात सालों के अंदर ही मैनेजमेंट की भूमिका में चले जाते हैं लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग ये फैसला किसी पैशन की वजह से नहीं करते नहीं वो तो बस अगला प्रमोशन वही होता है या दोस्त लोग जा रहे होते हैं बिल्कुल साथियों का दबाव और गाइड ने इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है Accidental Manager। वाह Accidental Manager। ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी कह लेता है और ये उस बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है जहाँ आपकी भूमिका तो बदल जाती है पर आपकी मानसिकता नहीं बदलती सही आप कल तक कोड लिख रहे थे और आज अचानक आपको लोगों की परफॉर्मेंस को रेट करना है ये एक बहुत बड़ा मतलब एक शॉक होता है हाँ. इसी गाइड में आई की एक स्टडी का जिक्र है जो बताती है चालीस प्रतिशत नए मैनेजर 40 प्रतिशत पहले दो सालों में ही बर्नआउट महसूस करने लगते हैं ये सिर्फ एक नौकरी का बदलाव नहीं है ये काम करने का सोचने का का सोचने और सफलता को मापने पूरा तरीका बदल देता है तो चलिए इसी दुविधा की परतों को एक एक करके खोलते हैं पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसके बारे में अक्सर थोड़ी कम चर्चा होती है शायद इसलिए क्योंकि वो उतना ग्लैमरस नहीं माना जाता इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर यानी आईसी का रास्ता हाँ एक तकनीकी विशेषज्ञ बने रहने का रास्ता हाँ ये वो रास्ता है जहाँ आपकी तरक्की टीम के साइज से नहीं बल्कि आपके ज्ञान की गहराइन से मापी जाती है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर फिर स्टाफ इंजीनियर और उसके बाद प्रिंसिपल इंजीनियर बनते हैं और कुछ बड़ी कंपनियों में तो इससे भी ऊपर के पद होते हैं बिल्कुल डिस्टिंग इंजीनियर या फेलो तक का पद होता है जो कंपनी की किसी वीपी के बराबर माना जाता है ये पूरी तरह से तकनीकी महारत का शिखर है इस रास्ते की ताकत को राजेश ने पांच साल पहले एक ऐसा फैसला लिया जिसे उनके ज्यादातर दोस्तों ने मतलब बेवकूफी कहा था उन्हें मैनेजर बनने का ऑफर मिला होगा मिला था और उन्होंने उसे ठुकरा दिया अच्छा बिल्कुल और अब नतीजा सुनिए आज पांच साल बाद राजेश एक प्रिंसिपल इंजीनियर है और उनकी सालाना सैलरी लगभग एक दशमलव दो करोड़ रुपए है एक करोड़ बीस लाख हाँ और वो सहकर्मी जिसने उस समय प्रमोशन लेकर मैनेजर की भूमिका चुनी थी वो आज भी इंजीनियरिंग मैनेजर है और इसकी सैलरी लगभग पचासी लाख है तो फर्क तो साफ है बहुत साफ राजेश का एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद आया वो कहते हैं मैं आज भी वही करता हूँ जिससे मुझे प्यार है मुश्किल सिस्टम्स को डिज़ाइन करना कोड करना और तकनीकी समस्याओं की तह तक जाना मेरे दिन मीटिंग्स में नहीं बल्कि आइडियाज़ में बीतते हैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कोई हायरिंग की सिरदर्दी नहीं ये कहानी एक बहुत बड़े पैटर्न को दिखाती है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। बाजार में गहरी तकनीकी महारत की तो सैलरी में ज्यादा अच्छा तो दोनों लगभग बराबरी कमाते हैं हाँ करीब करीब दोनों आठ से पंद्रह लाख के दायरे में रहते हैं असली खेल तो बाद में शुरू होता है तो असली अंतर कब देखता है सात से दस साल के अनुभव के बाद एक कुशल आईसी मतलब एक स्टाफ या प्रिंसिपल इंजीनियर 40 से 60 लाख सालाना तक आसानी से पहुंच सकता है और अगर आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप टेक कंपनियों में हैं तो ये आंकड़ा 80 लाख से दो करोड़ तक भी जा रहा है दो करोड़ हाँ. लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है राजेश जैसे लोग अपनी कंपनी के टॉप एक या दो में होते हैं ये रास्ता सबके लिए इतना आसान या फायदेमंद नहीं होता तो इसकी शर्त क्या है इस रास्ते पर इतनी सफलता के लिए क्या चाहिए सिर्फ एक चीज लगातार और बिना थके सीखते रहने की आदत टेक्नोलॉजी हर दो तीन साल में बदल जाती है जो आज चलन में है वो कल पुराना हो जाएगा तो अगर आप अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट नहीं करते तो आप बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाएंगे इंजीनियरिंग ट्रैक में स्थिरता तो है लेकिन ये स्थिरता लगातार विकास की शर्त पर मिलती है ये तो कमाल की बात है अगर एक टॉप इंजीनियर पॉलिटिक्स से दूर रहकर इतना कमा सकता है तो फिर कोई मैनेजमेंट के इस झमेले में पड़ना ही क्यों चाहेगा इसका क्या आकर्षण है बहुत अच्छा सवाल है मैनेजमेंट ट्रैक का सबसे बड़ा आकर्षण दो शब्दों में छिपा है प्रभाव इंपैक्ट और पैमाना स्केल इंपैक्ट और स्केल हाँ इसे ऐसे समझिए एक बेहतरीन इंजीनियर एक शानदार फीचर बनाता है लेकिन एक अच्छा मैनेजर एक ऐसी टीम बनाता है जो 10 शानदार फीचर बनाती है अच्छा एक डायरेक्टर पूरे प्रोडक्ट की दिशा तय करता है संगठन तक पहुंच जाता है यहाँ अधिकार है और बड़े स्तर पर फैसले लेने की क्षमता है और मुझे लगता है इसका एक सामाजिक पहलू भी है जिसे इस गाइड ने बहुत अच्छे से पकड़ा है हमारे भारतीय समाज में मैनेजर टाइटल का एक अलग ही वजन है ना बेटा मैनेजर बन गया ये सुनने में परिवार वालों को जो गर्व महसूस होता है वो शायद बेटा प्रिंसिपल इंजीनियर बन गया से ज्यादा होता है ये बिल्कुल सच है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता लेकिन इस चमक दमक और अधिकार के पीछे की हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है मैनेजर बनने का मतलब है आपका कैलेंडर जो कभी आपका था अब आपका नहीं रहा हा, हा, हा, सही बात है आ, अंतहीन मीटिंग ई की बाढ़ और लगातार लोगों से जुड़ी समस्याएं ये कोई ग्लैमरस काम नहीं है एक दिन आप टीम के झगड़े सुलझा रहे हैं तो दूसरे दिन क्लाइंट की उम्मीदों को मैनेज कर रहे हैं और तीसरे दिन किसी को कि भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला काम हो सकता है और इन सब के बीच अपनी तकनीकी समझ को भी बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी वरना टीम का सम्मान खोने का डर हमेशा बना रहता है सही का अब अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ संभावनाएं है असीमित हैं, लेकिन रास्ता बहुत अनिश्चित है गाइड के आंकड़ों के अनुसार एक औसत इंजीनियरिंग मैनेजर 50 से 70 लाख के बीच कमाता है साथ में बोनस और स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं और इसके ऊपर सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर लेवल पर यह एक से डेढ़ करोड़ तक जा सकता है और वीपी लेवल पर तो ये दो तीन करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकता है तो कमाई की संभावना तो यहाँ बहुत ज्यादा है संभावना है लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ मैनेजमेंट एक पिरामिड की तरह है हर कोई वीपी नहीं बन सकता सही यहाँ ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है आपकी सफलता में आपकी मेहनत के अलावा किस्मत ऑफिस की राजनीति और सही समय पर सही बॉस का मिलना इन सबकी भी बड़ी भूमिका होती है जबकि इंजीनियरिंग में रास्ता ज्यादा सीधा है हाँ इंजीनियरिंग में करियर की सीढ़ी ज्यादा सीधी और अनुमानित होती है वहाँ आपकी स्किल्स आपको आगे ले जाती है मैनेजमेंट में स्किल्स के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है तो हमने आज की हकीकत तो समझ ली लेकिन भविष्य किस तरफ इशारा कर रहा है वाला है ये आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है क्यूँकी भविष्य बहुत तेजी से बदल रहा है इस गाइड में नेस कॉम की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है वो रिपोर्ट कहती है कि 2030 की दो हजार तीस तक मिडल मैनेजमेंट की भूमिकाओं में प्रतिशत की कमी आ सकती है तीस प्रतिशत ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है हाँ इसका कारण ये है कि प्रोजेक्ट की प्रगति को ट्रैक करना संसाधनों का आवंटन करना और हफ्ते भर की रिपोर्ट बनाना ये सारे काम अब एआई टूल्स ज्यादा बेहतर और बिना किसी गलती के कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो काम आज मैनेजरों के समय का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं उनमें से कई काम भविष्य में पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगे लेकिन इंजीनियरिंग पर एआई का असर बिल्कुल अलग तरीके से पड़ेगा अच्छा वहा भी बदलाव आएगा लेकिन वो भूमिकाओं को खत्म नहीं करेगा बल्कि उन्हें और ज्यादा विशेषज्ञ बना देगा इसका क्या मतलब है थोड़ा और समझाइए देखिए लो कोड और नो कोड जैसे टूल सामान्य कोडिंग को बहुत आसान बना देंगे हो सकता है भविष्य में एक प्रोडक्ट मैनेजर ही एक साधारण एप का प्रोटोटाइप बना ले। हाँ। लेकिन इससे विशेषज्ञ इंजीनियरों की मांग कम नहीं होगी बल्कि और तेजी से बढ़ेगी क्यों ऐसा क्यों होगा क्योंकि असली चुनौती कोड लिखने में नहीं बल्कि जटिल सिस्टम बनाने में है तो भविष्य के सबसे सुरक्षित इंजीनियरिंग रोल कौन से होंगे गाइड के अनुसार भविष्य के सबसे सुरक्षित रोल उन क्षेत्रों में होंगे जहां गहरी रचनात्मकता नैतिक समझ और जटिल समस्या समाधान की जरूरत होती है हुँ. जैसे पहला है एआई एथिक्स एंड गवर्नेंस मतलब ये सुनिश्चित करना कि एआई सिस्टम निष्पक्ष हों बिल्कुल ये काम मशीन नहीं कर सकती दूसरा क्वांटम कम्प्यूटिंग इंटीग्रेशन और तीसरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम साइबर सिक्योरिटी जैसे जैसे सिस्टम जटिल होंगे उन्हें सुरक्षित रखना भी उतना ही मुश्किल होगा इन कामों के लिए ऐसे दिमाग की जरूरत है जो लीक से हटकर सोच सके तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही रास्तों पर औसत होना सबसे बड़ा खतरा है बिल्कुल सही पकड़ा आपने भविष्य का एक ही मंत्र है सामान्य ज्ञान की कीमत कम होगी और विशेष विशेषज्ञता की कीमत आसमान छोलेगी ये बात इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों पर लागू होती है एक सामान्य मैनेजर जिसका काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना है उसे ए रिप्लेस कर देगा लेकिन एक ऐसा लीडर जो एक विजन दे सकता है जो जटिल मानवीय समस्याओं को सुलझा सकता है उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी और इंजीनियरिंग में भी यही होगा हाँ इसी तरह एक सामान्य कोडर जो सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करता है उसकी जगह ए ले सकता है लेकिन एक सिस्टम आर्किटेक्ट की जगह कोई नहीं ले सकता तो ये सब जानने के बाद एक युवा इंजीनियर ये फैसला कैसे ले क्या कोई फ्रेमवर्क या तरीका है जिससे ये समझा जा सके कि उनके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है हाँ गाइड एक बहुत ही प्रैक्टिकल तीन पी फ्रेमवर्क का सुझाव देती है फैसला लेने से पहले खुद से इन तीन पी के बारे में सवाल पूछें। पीपल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिक्स ये तो दिलचस्प है चलिए इसे एक एक करके समझते हैं पहला पी पीपल यानी लोग बच से पूछिए कि आपको लोगों की समस्याओं को सुलझाने उन्हें मेंटोर करने उनकी तरक्की में मदद करने से ऊर्जा मिलती है या फिर लोगों के साथ लगातार बातचीत आपको थका देती है अगर आपका जवाब पहला है तो आप में एक अच्छे मैनेजर के गुण हैं। अगर दूसरा तो शायद आईसी ट्रैक आपके लिए बेहतर है ठीक है दूसरा पी प्रॉब्लम्स यानी समस्या है यहाँ सवाल ये यह है क्या आपको एक ही तकनीकी समस्या की गहराई में हफ्तों या महीनों तक डूबे रहना पसंद है क्या आपको एक जटिल कोड को डिबक करने में एक अलग तरह का सुकून मिलता है अगर हां तो आप एक बेहतरीन आईसी बन सकते हैं क्या बात है लेकिन अगर आपको जल्दी बोरियत होती है और आप बड़ी तस्वीर देखना पसंद करते हैं तो मैनेजमेंट आपको ज्यादा आकर्षित कर सकता है और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पी पॉलिटिक्स हाँ इसका मतलब है ऑफिस की राजनीति हर संगठन में यह होती है सवाल यह है कि आप इसे कितना झेल सकते हैं एक आईसी के तौर पर आप इससे काफी हद तक बच सकते हैं आपकी सफलता आपके काम पर निर्भर करती है लेकिन एक मैनेजर के तौर पर आपको नेटवर्किंग करनी होगी लोगों को प्रभावित करना होगा और कभी कभी मुश्किल राजनीतिक हालात से भी निपटना होगा इससे आप भाग नहीं सकते ये फ्रेमवर्क तो बहुत उपयोगी है लेकिन क्या मैनेजर बनने का फैसला लेने से पहले इस भूमिका को टेस्ट करने का कोई तरीका है बिल्कुल है और ये बहुत जरूरी भी है सीधे मैनेजर बनने की बजाय पहले छोटे कदम उठाए किसी नए इंटर्न को मेंटोर करें अपनी टीम में एक छोटे प्रोजेक्ट की लीडरशिप लें किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वॉल्टियर करें जिसमें दूसरी टीमों के साथ मिलकर काम करना हो एक तरह का टेस्ट ड्राइव जैसा हाँ बिल्कुल इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि लोगों को मैनेज करना जिम्मेदारी लेना और दूसरों से काम करवाना आपको कैसा लगता है तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कौन सा रास्ता बेहतर है निचोड़ ये है कि ये सवाल ही गलत है कोई एक रास्ता बेहतर नहीं है सही सवाल यह है आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है और इसका जवाब आपके व्यक्तित्व आपकी पसंद और आपकी महत्वाकांक्षाओं में छिपा है तो श्रोताओं के लिए इसे सरल बनाते हैं अगर आपको तकनीकी चुनौतियों को सुलझाने अपने हुनर में महारत हासिल करने और एक विशेषज्ञ के तौर पर पहचान बनाने में मजा आता है तो आईसी ट्रैक आपके लिए सोने की खान साबित हो सकता है और दूसरी तरफ अगर आपको लोगों का नेतृत्व करने रणनीति बनाने और अपनी टीम के जरिए एक बड़ा प्रभाव डालने का जुनून है तो मैनेजमेंट का रास्ता आपको वो ऊंचाइयां दे सकता है जहां आप अकेले कभी नहीं पहुंच सकते लेकिन सबसे जरूरी सलाह जो ये गाइड देती है वो ये है कि एक्सीडेंटल मैनेजर बनने से बचे हाँ ये बहुत जरूरी है सिर्फ इसलिए मैनेजर न बने क्योंकि अगला प्रमोशन वही था करियर के पहले तीन से पांच साल अपनी तकनीकी स्किल्स को मजबूत करने में लगाएं, अनुभव लें और फिर इस तीन पी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके पूरी जागरूकता के साथ अपना रास्ता चुनें। दोनों रास्तों पर शानदार सफलता संभव है लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पर चल देना असफलता की सबसे पक्की रेसिपी है तो चलिए आज की इस बातचीत को यही खत्म करते हैं लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं समाज की उम्मीदों मैनेजर के आकर्षक टैग और सैलरी के आंकड़ों से परे जरा सोचिए आपके लिए व्यक्तिगत सफलता का असली मतलब क्या है क्या ये किसी कला में महारत हासिल करना है जिसे आप अकेले और शांति से करते हैं या फिर ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह होना है जो सौ अलग अलग लोगों से एक सुर में संगीत पैदा करवाता है इस सवाल का जवाब ही आपको आपके सही करियर पद की ओर ले जाएगा आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो